आज 4 जनवरी 2018 गुरुवार का दिवस है और हरिहत् का आश्रम में आप सबका स्वागत है और साथ ही साथ वर्ष के लिए आप सबको शुभकामनाएँ नया वर्ष आप सबके लिए अच्छा बीते इसमें आप सबको अच्छा स्वास्थ्य अच्छी उन्नति और हृदय में प्रेम रहे और हम सब लोग आपस में ऐसे ही मिलजुल कर अपने कार्यक्रमों को संचालित करते रहें इसी कामना के साथ नए वर्ष का प्रथम कार्यक्रम को का हम शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम बौद्ध पंचदशिका पर अभी जारी है जो दो या तीन हफ्ते में जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हम ईश्वर प्रतिभिज्ञा जैसा हमने पहले तय किया था ईश्वर प्रतिभिज्ञा को अध्ययन करना शुरू करेंगे तो जब तक बौद्ध पंचोदर्शिका चल रही है जैसा कि आप सब जानते हैं कि बौद्ध पंचोदर्शिका पंद्रह श्लोकों का एक संग्रह है जो अभिनव गुद्ध पदाचार्य जी ने करीब 1000 वर्ष पहले लिखा था और वो उन लोगों के लिए लिखा था जो सामान्य बुद्धि के हैं और जो समर्पित भाव से अपने गुरु को समर्पित हैं और समर्पित भाव से साधना करते हैं लेकिन उन्हें बहुत क्लिष्ट बातें हैं जो बहुत उच्च स्तर की होती हैं वो ठीक से समझ में नहीं आती तथापि वो बोध प्राप्ति के लिए योग्य हैं उन्हीं के लिए ये बौद्ध पंचदर्शिका नाम का एक छोटा सा संग्रह है ये अभिनव जी ने 1000 साल पहले लिखा था तो इसमें हम पिछले बार तक आठ श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं यानी करीब आधी बौद्ध पंचदर्शिका का, का अध्ययन पूरा हो चुका है तथापि अत्यंत संक्षिप्त में पुरानी बातों को लेकर फिर हम आगे बातें करते हैं और जैसा आप सब जानते हैं उसके बाद में हम सब भोजन पर आमंत्रित बौद्ध पंचदेशिका कहती है कि वो प्रकाश रूप है ये बात बार बार कहने में ऐसा लगेगा शायद रिपीटेशन है लेकिन ये कितनी गंभीर बात है कि इसका रिपीटेशन होना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि उसको हम बार बार कहेंगे उसको नए आयामों से वो बात समझ में आती है जैसे ये प्रकाश अगर हम छाया करें तो नीचे कोई वस्तु रखी है तो उस प्रकाश से पृथक हो सकता है कि वो छाया हो गई इसलिए वो प्रकाश से पृथक हो गई लेकिन इस प्रकाश को हम उस प्रकाश से कैसे पृथक करें प्रकाश को स्वयं को हम कैसे पृथक करेंगे वो स्वयं प्रकाश है वो स्वयं प्रकाशित है उसको हम उसी के प्रकाश से पृथक नहीं कर सकते जैसे कोई मुझे मेरे कपड़े लत्ते चोरी कर सकता है धन दौला चोरी कर सकता है मकान से वंचित कर सकता है लेकिन कोई मुझे मेरे स्वभाव से कैसे वंचित कर सकता है प्रकाश हर वस्तु का अंतरिम स्वभाव है आत्यंतिक स्वभाव है यानी उसको उसको हम कहने ये भी नहीं तो और क्या है और क्या है और क्या है जब हम उसके कोर में पहुंचेंगे उसके केंद्र में पहुंचेंगे किसी वस्तु को ले लो चाहे वो पत्थर हो चाहे जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हो चाहे समय या अंतरिक्ष हो उन समस्त अस्तित्वों के केंद्र में वो प्रकाश प्रकाश है अस्तित्व और दूसरा उसका है स्वरूप है विमर्श विमर्श उसके शक्ति है प्रकाश उसका अस्तित्व है जैसे एक व्यक्ति और व्यक्ति की शक्ति अग्नि और अग्नि की दाहकता शकर और शकर की मिठास ये उदाहरण है शिव और शक्ति शकर अगर शिव है तो मिठास उसकी शक्ति है क्योंकि उस मिठास के बगैर वो शकर का कोई अस्तित्व नहीं और शकर के बगैर उस मिठास का कोई अस्तित्व नहीं क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के आश्रय हैं क्योंकि एक दूसरे के लिए उनको स्थान और कोई नहीं देता शिव को शक्ति ही आश्रय देती है और शक्ति को शिव या कह सकते हैं कि शिव को शक्ति ही प्रकट करती अन्यथा शिव कुछ भी नहीं है शिव शुक उनकी शक्ति के कारण ही शिव है इस तरह से वो पहला श्लोक हमारे बताते हैं कि वो प्रकाश स्वरूप है और उसके प्रकाश को किसी अन्य प्रकाश से मध्यम करना संभव नहीं और न हम किसी वस्तु को परमेश्वर शिव के प्रकाश से, से पृथक कर सकते जैसे किसी भी प्रकार से किसी वस्तु को पृथक किया जा सकता किसी वस्तु पर ऊपर धूप गिर रही है तो हम कहते हैं इस पर छाया करो धूप लग रही है इसको तो छाया हो जाएगी तो उस प्रकाश से वो पृथक हो जाएगा लेकिन परमेश्वर के प्रकाश से किसी भी वस्तु को पृथक करना असंभव है ये पहले उदाहरण थी दूसरा जो कुछ विस्तार है वो शिव है और शिव और, और शक्ति दोनों अभिन्न हैं तथापि समझने की सुविधा के लिए हम दो नाम रख लिये हैं शिव और शक्ति अन्यथा दोन ही हैं अगर हम फिर भी दो माने समझने के लिए तो इस ब्रह्मांड का श्रोत वो शिव है और जो प्रकट ब्रह्मांड है जो मैनिफेस्ट यूनिवर्स है वो शक्ति है तो समस्त ब्रह्मांड उसकी शक्ति तीसरी बात परमेश्वर शिव पंचकृत्य सतत करता है वो सृष्टि करता है उसका पालन करता है संवार करता है अपने स्वरूप को छिपाता है यानी तिरोधान करता है और वो अपने स्वरूप को प्रकट करता है यानी अनुग्रह करता है ये पांच क्रियाएं वो अपने स्वभाव के भीतर सतत एक साथ करता है हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक पहले को बनाएं और उसको तोड़ें अगर हमने कोई एक चीज़ बनाई उसको तोड़ा तो दोनों काम हम एक साथ नहीं कर सकते हम या तो उसको पहले बनाएंगे और फिर तोड़ेंगे लेकिन परमेश्वर के शिव के स्वभाव में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन सृष्टि और संवार एक साथ चलता है ये हमारी दो दृष्टियाँ होती हैं एक ज्ञान की दृष्टि और एक सीमित दृष्टि लिमिटेड विजन जैसे इसको यहाँ बड़ा अच्छी तरह से समझाया जैसे उन्होंने कि जैसे शिव है वो जीव मनुष्य के रूप में भी है जीव जंतुओं के रूप में भी है वनस्पति के रूप में भी है निर्जीव चट्टान के रूप में भी है और समय और अंतरिक्ष के रूप में भी है समस्त उसकी वो बहुत वर्तमान और भविष्य में तीनों में एक साथ है क्योंकि वही समय है वही अंतरिक्ष है वही जीव जंतु वनस्पति जड़ और चेतन रूप में उपस्थित है तो वो जब शिव की दृष्टि से वो देखता है तो वो समस्त स्वरूपों का आनंद लेता है इसका कैसे हम समझ सकते हैं जैसे आज एक सीमित छोटा सा, सा उदाहरण है हालांकि सांसारिक उदाहरण है हम बैठे हैं तो हम अपनी आंखों का भी आनंद लेते हैं नाक का कान का उंगलियों का भी आनंद लेते हैं तो हम जानते हैं कि उंगली भी ही हूँ ये पैर भी ही हूँ मेरी आँख भी ही हूँ मेरा कान भी ही हूँ इस तरीके से मैं अपने भिन्न भिन्न अंगों को अपना स्वरूप समझता हूँ और उस सबका आनंद लेता हूँ मेरे पैर से चलता हूँ मेरे हाथों से काम करता हूँ आँखों से देखता हूँ कानों से सुनता हूँ इस तरह से मैं भिन्न भिन्न अंगों को एक साथ उपयोग करता हूँ उसका आनंद लेता हूँ लेकिन अगर कान को कहें कि भैया एक काम करो तो कुछ सुंग के बता दो वो नहीं सुग सकता नाक को बोले कि तुम कुछ करके बता दो जरा चल दो वो चल नहीं सकते उंगली को बोले कुछ स्वाद ले देखो वो स्वाद नहीं ले सकते काम कर सकती पर स्वाद नहीं ले सकती इसलिए हर इंद्रिय सीमित है लेकिन मैं असीम हूँ क्योंकि इन सबका स्वामी हूं मैं हाथों का भी काम ले सकता हूँ नाक से कान से आँख से चमड़ी से सबसे काम में एक साथ ले सकता हूँ ऐसा ही शिव है जब उस शिव की दृष्टि से देखें तो वो पत्थर के रूप में भी आनंदित है पुष्प के रूप में भी आनंदित है समय के रूप में भी आनंदित है भूतकाल भड़क वर्तमान और भविष्य के रूप में भी आनंदित है और वो आनंदित है चेतन रूप में मनुष्य रूप में भी आनंदित है वो जानता है कि मैं ही मनुष्य हूँ मैं ही जीव जंतु हूँ मैं ही चेतन हूँ मैं ही जड़ हूँ मैं ही भविष्य वर्तमान और भूत हूँ और मैं ही दूर हूँ मैं ही पास हूँ क्योंकि जितना विस्तार है जो अंतरिक्ष है वो भी मैं ही हूँ वो ये जानता है जैसे मैं जानता हूँ कि शरीर में हूं ऐसे शिव जानते हैं कि ब्रह्मांड में हूं मेरी अहंता शरीर तक है इसलिए इसको बोलते हैं सीमित अहंता लिमिटेड आई कॉन्शियसनेस यानी कॉन्शियसनेसमित अहता और वह असीम पूरे ब्रह्मांड को मैं के तरह जानता है इसलिए उसकी असीम अहंता है तो ब्रह्मांड की अहंता यहां से दिखती है अब मान लो यहां पर यह तो यह मनुष्य नहीं बन सकता पत्थर वनस्पति नहीं बन सकता पत्थर जीव नहीं बन सकता और वो जीव पत्थर नहीं बन सकता वो जीव समय नहीं बन सकता समय अंतरिक्ष नहीं बन सकता सब सीमित रचना है मूलत मनुष्य में क्या है? जड़ता है। हम सब जड़ है, है। मनुष्य के शरीर में क्या है पूरा जड़ है लेकिन इसके अंदर चेतना है और चेतना क्या है वो है हम के पत्थर में फिर चेतना पत्थर में चेतना सीमित है लेकिन अस्तित्व रूप में शिव है क्योंकि पत्थर का अस्तित्व है तो वह शिव का ही अस्तित्व है अस्तित्व में दो चीजें नहीं ब्रह्मांड में अस्तित्व सिर्फ एक ही चीज है अस्तित्व जहां जहां अस्तित्व है वहां वहां शिव है चाहे वो पत्थर के रूप में हो पुष्प के रूप में हो जीव जंतु के रूप में और समय अंतरिक्ष के रूप में हो हर रूप में अस्तित्व या शिव हम शिव शिव नाम पसंद है शिव बोलो या कुछ और नाम पसंद हो तो और नाम बोलो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन जिन ऋषियों ने ये लिखे थे क्योंकि वो शिव भक्त थे उन्होंने उसका नाम शिव रखा तो शिव हर रूप में अपने आप आनंदित है लेकिन हर रूप शिव रूप में आनंदित नहीं है हम शिव रूप में आनंदित नहीं है लेकिन शिव मनुष्य के रूप में आनंदित है शिव तो सभी मनुष्यों में है और वह आनंदित है कि इतने सारे मनुष्यों के रूप में मैं हूं इतने सारे जीव जंतुओं के रूप में हूं इतने ब्रह्मांड के रूप में मैं हूं तो वो अपने आप को उस दृष्टि से देखता है वहां बैठ के देखता है तो वो सब रूपों में आनंदित है लेकिन हम सीमित दृष्टि हमारी यहां से हम मनुष्य हैं तो हम और कुछ नहीं हो सकते मनुष्य है तो म, दूसरा मनुष्य भी नहीं हो सकता अगर रामलाल है तो हम श्यामलाल नहीं हो सकते हम इस तरह से एक सीमित अवस्था में जीते हैं तो इसको बोलते हैं अज्ञान की दृष्टि जो इस दृष्टि से देखता है पत्थर के दृष्टि से जीव जंतु की मनुष्य के वनस्पति की या समय की दृष्टि से देखता है वो सीमित रचना है और उसमें चैतन्य की स्थिति सीमित है आवृत्त है अज्ञान और जब उस दृष्टि से देखता है शिव की दृष्टि से तो वो असीम है उस वो हर रूप में आनंदित है शिव एक ही साथ पत्थर भी है उसे समय वो पुष्प भी है और उसे समय मनुष्य भी है उसे समय वो जीव जंतु भी है उसे समय वो भूत भविष्य वर्तमान और दूर दूरपात सब अंतरिक्ष भी वही है वो सब एक साथ है तो इसलिए वो कहते हैं कि परमेश्वर के स्वभाव में संसार के समस्त भिन्नता सृष्टि एवं संवार एक साथ समय है यानी ऐसा नहीं है कि पहले सृष्टि और फिर संवार क्यों ये हम हमारे लिए ऐसा क्यों क्योंकि हम समय से बंधे हैं हम भूत और भविष्य के लिए हम तैयार नहीं हैं इस वक्त हम चाहे भविष्य का कोई काम कर लेते हैं या हम भूत में जाके कर अपने कोई गलती सुधार लेते हैं वो संभव नहीं है हम वर्तमान के सिर और कुछ भी नहीं कर सकते भविष्य की तैयारी कर सकते हैं लेकिन भविष्य में काम नहीं कर सकते भूत को हम खाली स्मरण कर सकते हैं लेकिन भूत में जाके फिर कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि हम समय के वर्तमान पल में बंधे हुए हैं ये हमारा सीमांकन है ये माया जनित सीमांकन है और यही कारण है कि हम क्रम से ही कोई काम कर सकता चाहे हम वो जन्म ले रहा हूँ तो हम बच्चे रहेंगे फिर किशोर होंगे फिर जवान होंगे फिर वृद्ध होंगे लेकिन हमेशा नहीं कर सकते चल बुढ़ापा पहले भोग भाग लो फिर भाग बाक, बाकी में आनंद से जवान रहेंगे ऐसा नहीं कर सकते अक्रम रूप से हम काम नहीं कर सकते शिव समस्त एक साथ वो बुढ़ाए रूप में भी वो है बच्चे के रूप में भी वही है वृद्ध के रूप में भी है वो बुढ़ापे का भी आनंद ले रहा है बचपने का भी और जवाने का भी आनंद ले रहा है वो एक साथ लेता है वो एक साथ है ना सब वो अक्रम रूप से तो शिव की समस्त क्रियाएँ क्रम क्रियाएँ कहलाती कि वो किसी भी क्रम से परे है अभिनव गुप्ता जी कहते हैं वो किसी भी नियम का उल्लंघन करने में सक्षम है वो जितने संसार के नियम हैं उसी ने बनाए हैं और एकमात्र वही है ऐसा जो किसी भी नियम से बंधा हुआ नहीं हम संसार में सभी नियम हैं कि भैया पहले आपको बचपना है फिर जवानी है फिर बुढ़ापा है लेकिन नहीं उसके लिए ऐसा कुछ नहीं वो समस्त रूपों में एक साथ उपलब्ध है शिव की दृष्टि ही प्राप्त करना शिव होना है अगर शिव की दृष्टि से हम संसार को देख सकें तो हम शिव ही हैं और आज हम इस दृष्टि से संसार को देखते हैं जीव की दृष्टि से तो वनस्पति अलग है पत्थर अलग है और दूसरा व्यक्ति भी अलग है जो दो व्यक्ति खड़े हैं तो दोनों में से दूसरा व्यक्ति भी मेरे लिए अलग है क्योंकि हम उनमें एकत्रता नहीं देख सकते हम नहीं देख सकते एक पत्थर दिख रहा है तो ये शिव है पुष्प दिख रहा है तो ये भी शिव है लेकिन शिव जानते हैं कि इन सब रूपों में मैं ही जो हैं और वो भविष्य में भी आज ही है और भूतकाल में भी आज ही है और वर्तमान में भी आज ही है वो एक ही क्षण में एक ही साथ सभी रूपों में उपस्थित है उसके बाद जो सृष्टि और संवार होता है उसमें जो दृष्टि का फर्क अपन ने जो बात की है इसको लक्ष्मण जो महाराज ने बड़े एक अच्छे से उदाहरण से बताया था उसके मालिकी से चर्चा एक बार पहले भी कर चुके हैं कि जैसे एक निर्मित होती है कोई चीज़ उसके बाद में वो नष्ट होती है क्रम क्रिया में मैंने क्रम दृष्टि से यानी लौकिक दृष्टि से मनुष्य की दृष्टि से एक चीज़ का निर्माण होता है जैसे उसने एक बिल्डिंग बनाई पुल बनाया तो मैंने कहा साहब ये पुल बना था डेढ़ साल पहले अब तो ये करीब करीब खत्म हो गया हमारी दृष्टि में क्या हुआ 150 सौ बरस पहले उस पुल का जन्म हुआ था यह सृष्टि हुई थी 150 साल तक उस पुल का संरक्षण हुआ परमेश्वर ने उसका पालन किया और अब उसका संवार हो रहा है क्या अब टूटने बस टूटने के कगार पर है किस दिन टूट जाएगा उस पर से यातायात बंद हो गया तो हमारी नज़र में ये तीन क्रियाएँ भिन्न भिन्न और शिव की दृष्टि से शिव की दृष्टि से एक ही बात हुई ना वो कुछ पुल बना ना कुछ बिगड़ा वो पत्थर ही था और पत्थर ही रहा उसके पत्थर के टुकड़े टुकड़े निकल जाएंगे तो हर टुकड़ा फिर भी शिव है हमारी सांसारिक उपयोगिता से शिव को कुछ लेना देना नहीं हमारी सृष्टि में एक पहाड़ बना लाख साल रहा और लाख साल के बाद वो पाउडर बन गया डस्ट हो गया तो हमने कहा कि वो एक लाख बरस पहले पहाड़ बना था वो क्रिएशन हुआ था एक लाख बरस तक उसका पालन हुआ और अब वो लाख बरस बाद धूल में परिवर्तित हो तो सांसारिक दृष्टि से उसका क्रिएशन हुआ मेंटेनेंस हुआ और डिस्ट्रक्शन हुआ अब ज्ञान के दृष्टि से परमेश्वर शिव की जगह पे बैठ कर देखो आप कल्पना करो कि यहाँ बैठे हैं अपन और फिर देख उस पहाड़ को किनो काल में देख रहे हैं एक साथ तो हम जानते हैं कि जो पहाड़ बनने के पहले स्थिति थी तो वो भी शिव था वो जिस पहाड़ की उत्पत्ति हुई वो भी शिव है और जो डस्ट या धूल बन गया वो धूल भी शिव है तो ना कुछ बना ना कुछ संवरत हुआ जो कुछ बना वो हमारी दृष्टि थी ना कुछ बना ना कुछ संवार हुआ कुल मिला के सारा गणित वहीं का वहीं एक, एक जेब में से रुपया निकाला दूसरे जेब में रख दिया हम कहते क्या हुआ ये जेब बोलेगा मैं तो गरीब हो गया ये बोलेगा मैं तो अमीर हो गया लेकिन शिव क्या सोचेगा कहें का गरीब अमीर इस जेब का पैसा इस जेब में आ गया कुछ भी नहीं ना गरीब हुआ ना अमीर हुआ ना कुछ लिया ना कुछ दिया जहाँ था वहाँ हूँ अगर ये ये जेब एक व्यक्ति है और ये जेब दूसरा व्यक्ति है तो इधर के जेब का सामान जब इधर रखेंगे तो ये जेब बोलेगा मेरा नुकसान हो गया ये जेब बोलेगा मेरा फ़ायदा हो गया और मैं जो जेब का स्वामी है दोनों जेबों का स्वामी वो क्या बोलेगा? कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ क्योंकि ये जेब मैं ही हूँ ये जेब मैं ही हूँ रुपये इधर रखे थे आप इधर रखे उससे क्या फर्क पड़ना है कोई भी फर्क नहीं पड़ना मैं तो उतने ही धन का स्वामी हूँ जब शिवत्वता प्राप्त होती जब शिव दृष्टि मिलती है तो उसको ऐसा बोध होता है कि आदिकाल से अब तक न कुछ पाया ना कुछ खोया न कुछ हुआ जब से अब तक कुछ भी नहीं हुआ सारा गणित शून्य तभी हम शिव को क्या बोलते हैं शून्य हमने अभी इसके पहले जो पढ़ा था स्पंदकारी का उसमें शिव को क्या बोलते हैं शून्य क्यों बोलते हैं शून्य कि उसका गणित हमेशा शून्य रहता है उसके सारे समीकरणों का जोड़ शून्य होता है हम के इधर से लिया इधर दिया इधर इधर माइनस इधर प्लस जोड़ शून्य क्योंकि इस संसार में कहा कि हमारा एक पहाड़ था वो डस्ट हो गया तो जितना पहाड़ था उतना डस्ट हो गया वो जितना पहाड़ था शिव उतना डस्ट भी शिव अब क्या हुआ दोनों का जोड़ पहाड़ माइनस में हुआ डस्ट प्लस हो गई दोनों फिर शून्य एक क्रेडिट हुआ एक डेबिट हुआ हिसाब किताब बराबर क्योंकि परमेश्वर की दुनिया में हमेशा जैसे डबल एंट्री बुक कीपिंग होती ऐसा होता है कि एक से लिया तो दूसरे को दिया हिसाब चुने अब दोनों के मालिक अगर आप ही हैं एक दुकान को डेबिट किया एक को क्रेडिट करा और दोनों दुकान के मालिक आप ही हैं तो आपको क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ ना डेबिट हुआ न क्रेडिट आप तो जहाँ थे वहीं रहे आपकी पोजीशन में क्या फर्क आया कुछ भी नहीं तो यही शिव दृष्टि है पूरे ब्रह्मांड को जब हम अपने मैं की तरह देखेंगे तो ना कुछ पाने का है न कुछ खोने का है आनंद आनंद इधर की दुकान का इधर चला गया तो क्या फर्क पड़ गया कल वापस जाएंगे इधर की दुकान के इधर कर रहे हैं क्योंकि मैं ही तो हूं ये दोनों दुकानों का मालिक तो लेने और देने वाला वही है प्राप्त करने वाला भी वही है और खोने वाला भी वही है और इन दोनों परिस्थितियों में कोई आत्यंतिक भेद भी कोई अनिवार्य फर्क भी वही बात वो बताते हैं कि परमेश्वर के स्वभाव में संसार की समस्त भिन्नता सृष्टि एवं संवार एक साथ समाये ऐसा नहीं कि वो बना बना देता है फिर बिगाड़ बिगाड़ देता है हम उनको कई बार एक भ्रम होता है कि सृष्टि बने अब उसको वापस टुकड़ा करेगा वो टुकड़े भी शिव ही रहेंगे जो बने हो तो संहार ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रदय के एक विशेष दिन संहार होगा संहार जारी है सृष्टि भी जारी है ऐसा नहीं कि सृष्टि जो बनी थी वो जब भी बनी थी वो आज भी बन रही है और आज भी संहार जारी है उसका ये आज वो इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो जितना संवार होता है उसने सृष्टि भी होती है सृष्टि और संवार असंख्य तरह के हैं आप इतनी बात से अपने को समझ में आ चुका है कि सृष्टि और संवार असंख्य तरीके के ऐसा नहीं है कि सृष्टि मतलब एक किसी बनी और संवार सब कुछ तरह समेट लिया ये तो असंख्य तरीके के हैं एक शब्द मेरे मुंह से निकलता है वह सृष्टि है जब आपके कान में पोच के वो गुम हो जाता है वह उसका संवार हो जाता है उसने अपना काम कर लिया लेकिन उससे ना मैं छोटा हो गया ना आप बड़े हो गए ना आप छोटे हुए ना मैं बड़ा हुआ कुछ भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एक चीज़ बनी उसने अपना काम किया वो चला गया आप आए संसार में हम सब वापस चले जाएंगे हमको जो रोल दिया वो करें तो ठीक न करें तो ठीक हम तो आगे बढ़ते चले जाएंगे समय किसी के लिए रुकेगा नहीं क्योंकि हम समय से बंधे हुए हैं तो सृष्टि और संवार असंख्य तरह के हैं उसके आप ढेर उदाहरण दे सकते हो आप कोई एक शब्द बनता है वो भी सृष्टि है एक विचार आप मन में आता है वो भी सृष्टि है एक दर्शन का सिद्धांत समझ में आता है तो वो भी एक सृष्टि है तो सृष्टि और संहार आप चश्मा पहनते हो तो चश्मे की सृष्टि आप चश्मा उतारते हो तो चश्मे का संवार है आप किताब को पढ़ने लगते हो पन्ना खोलते हो तो उसकी सृष्टि और जिस समय में आप पन्ना बंद कर देते हो उसका संवार है इसलिए सृष्टि और संहार हम भी शिव की तरफ से करते हैं एक शब्द बोलते हैं उसकी सृष्टि लेकिन हम जब दूसरा शब्द बोलते हैं तो पहले का संवार है और इन दोनों के जंक्शन के ऊपर दोनों के जोड़ के ऊपर शुद्ध चेतना ही होती एक लहर की तरह है एक लहर जब ऊपर उठी उसका नाम हमने कुछ रख दिया इस लहर का नाम ए है अ। लहर नीचे बैठ गई अब क्या हुआ उस अ का समुद्र बन अब दूसरी लहर उठी उसका नाम है ब वो लहर बनी उसका अपना जीवन था वो वापस नीचे बैठ गई क्या बन गई वापस समुद्र बन गई तो समुद्र में से कितनी भी लहर निकलती चली जाए वो समुद्र से अभिन्न है उन दो लहरों अ और के बीच में अगर देखें तो क्या है शुद्ध समुद्र और कुछ भी नहीं ऐसे ही हर सृष्टि और सौहार के बीच में अगर हम ध्यान करें तो हमको वहां शिवत्ता के दर्शन होते इसके लिए हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है अवेयरनेस की जरूरत होती है जागरूकता की जरूरत होती यही एक सबसे बड़ा योग का रहस्य है कि जब हम सृष्टि और संहार के जंक्शन पर जहां सृष्टि अपना स्वरूप समेटने लगती है और नया जन्म लेने लगती है उस जंक्शन पर उस जोड़ पर क्या है उस जमे शुद्ध शिव शु है शुद्ध चेतना है शिवा उसके कुछ भी नहीं है क्योंकि वो तो चेतना से निकला चेतना में समा गया फिर चेतना से निकला फिर चेतना में समा गया जैसे स्वर्णकार ने एक सोना सोने से एक गहना बनाया साल दो साल वापरा फिर उसको गला दिया फिर वो शुद्ध स्वर्ण बन गया फिर उसे दूसरा गहना बनाया साल दो साल वापरा फिर उसको गलता है फिर उस शुद्ध स्वर्ण बन गया अब हम कहें कि हर बारे नए नए रूप क्या आ रहे हैं नए नए रूप कुछ नहीं है वही स्वर्ण है जिसने भिन्न भिन्न रूप धरे हैं ऐसे ही एक एक शब्द एक एक विचार एक एक व्यक्ति एक एक धर्म एक एक पंथ एक सूर्य की किरण सब कुछ सृष्टि है और संवरत हो रही सतत बनती है और संवार होते चले जाते इसका कितना सुंदर विजुअलाइजेशन कह सकते हैं, जिसको पिक्चर के व्यू बोल सकते हैं उसमें बताया गया था श्रीमद भागवत गीता में जब उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया था श्री कृष्णदेव ने अर्जुन को तो घबरा गए थे उसमें बड़े बड़े शूरवीर सब उनके उधर में समा रहे थे आ रहे थे और फिर नए नए जन्म ले रहे थे और वो इस तरह से समा रहे थे जैसे <संचीण> वो गहरी साँस ले रहे थे और सारे तो उनके उधर उनके उड़ते उड़ते उनके उधर में समा रहे थे तो वो विराट रूप वास्तविकता है जो परमेश्वर में ही सब समा जाता है और परमेश्वर से ही सब निकलता है और वो दृष्टि जब परमेश्वर देखता है तो ना कुछ बना ना कुछ बिगड़ा वो एक रूप को दूसरे रूप में तब्दील कर देता है इस रूप को उस रूप में लगा देता है आज हाथ के कंगन है तो उसको गला के उसके मंगल सूत्र माना है इससे ब्रह्मांड में क्या फ्रत? सब कुछ गणित शून्य न कुछ पाया ना कुछ खोया अब इस खेल में वो सबसे पहले आपने स्वरूप को परखना चाहता है वो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि अगर वो अपनी शक्ति का परीक्षण नहीं करेगा तो वो अपने आप को कैसे जानेगा चाहे आप भी हो, आपको हमें बहुत बड़ा लेखक हो, बस ये है कि मैंने कलम कभी नहीं उठाई तो आप कितने भी बड़े लेखक हो आपको लेखक कौन कहेगा क्योंकि आप जब तक अपनी शक्ति का परीक्षण नहीं करोगे आप लेख भी नहीं लिखोगे तो आप लेखक कैसे हो गए आप कितने बड़े कवि हो मन में कविताएं उक्ति, लेकिन अगर आपने एक चार लाइने में कविता की नहीं लिखी तो आप कवि कैसे हो सकते हो वो शिव कहते हैं मैं उस शिवत्वता है ब्रह्मांड बना सकते हो तो बनाओ अन्यथा वो ब्रह्मांड बनाए बकर वो अपनी शक्ति को कैसे परखेगा वह अंदर से आनंदित है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन जब तक तो वो करेगा नहीं तो उसके लिए कैसे पता लगेगा कि मैं कर सकता वो अपने स्वभाव को कैसे जानेगा कि मेरे भीतर जो विमर्श शक्ति है वो क्या कर सकती है? अगर मैं कहूँ कि मुझ में शक्ति है इस टेबल को उठाने की तो मेरे को उठा के देखना पड़ेगा कि है भी कि नहीं है और अगर है तो सचमुच में कैसी है इसलिए कहते हैं कि संसार की रचना परमेश्वर ने अपने आत्मबोध के लिए की अपने आप को जानने के लिए सेल्फ रिलाइजेशन के लिए कि परमेश्वर को अपना सेल्फ रिलाइजेशन करना था आत्म बोध प्राप्त करना था कि मैं क्या हूं उसके लिए उसने सृष्टि की रचना की और सृष्टि की रचना करने में उसे अपने आत्म बोध को भूलना था क्योंकि अगर वो आत्मबोधित था तो था ही उसके लिए कुछ ऐसा था नहीं पूर्ण ज्ञानी के लिए कि कुछ न था तो उसको पहले अपने आप को भूलना जरूरी था और फिर उस ज्ञान को वापस पाना जरूरी था तो इस भूलने की प्रक्रिया में ही संसार का जन्म हुआ लेकिन वो सचमुच में विस्मृति नहीं थी खाली अज्ञान था एक कवर था जैसे कि मैं कहूँ खो गया खो गया खो गया मेरा मोबाइल सारी दुनिया में खोल लिया नहीं मिला मालूम पड़ा मेरे जेब में रखा है वैसी स्थिति वो कहें कि हमारे ज्ञान खूब हम ज्ञान की बात करते हैं सोचे हम सोचें हमको ज्ञान मिले ज्ञान मिले बोध मिले परमेश्वर के लिए हम ललायित होते हैं न लेकिन जिस वक्त तो ये बोध मिलता है तो समझ में आता है कि ये ज्ञान तो हमारे भीतर ही था हमने कहीं बाहर से मिला ही नहीं ये अंतर ज्ञान से मिलता है इंटूजन से मिलता है यानी कहाँ से बाहर से नहीं आता शुद्ध ज्ञान अंदर से आता है फिर बोला हमें बाहर क्या कर रहे हैं इसके लिए उपक्रम क्यों कर रहे हैं इसके लिए सारा प्रयास क्यों कर रहे हैं इसलिए ये सारे उपक्रम इंस्ट्रूमेंटल हैं औजार हैं उस ज्ञान के डब्बे को खोलने के लिए जो बंद पड़ा हुआ है एक प्रकार की चाबी है चाबी धनी लेकिन धन को प्राप्त करने का साधन है एक अलमारी में चाबी के अंदर धन रखा है अगर उसकी चाबी खो गई तो आप खूब ढूंढोगे कि मेरा सारा सामान इसके अंदर रखा है मेरे सारे धन दौलत रुपए पैसे सोने चांदी इसमें रखे हैं तो उस चाबी के लिए ज़बरदस्त परेशान हो लेकिन जब चाबी मिल जाएगी तो चाबी को दरवाज़ा खोलने के बाद तो उस चाबी की कोई अहमियत नहीं हमें तो उस धन की जो आपके घर में पहले से था हम उस चाबी के लिए ललाए थे और ये चाबी की बात हाँ, मनुष्य जन्म में ही वो चाबी मिल सकती है उसके बाद में फिर वो चाबी कहीं मिलना नहीं इसलिए मनुष्य जन्म की महत्ता है कि इस समय हम उस चाबी को प्राप्त करने की स्थिति में तो है तो सृष्टि एवं संवार असंख्य रहे हैं सृष्टि चक्र में कुछ ऊपर कुछ नीचे कुछ आसपास रचा जाता है जो कि स्थिति के अनुकूल दुख सुख एवं बौद्धिक क्षमताएं रची जाती हैं और यही संसार है यहां पर अगर हमको ऐसा लगे कि समय और अंतरिक्ष रचा गया है तो समय की निरपेक्ष कोई अवधारणा है तो अच्छी तरह से समझ लें जैसा हमारा जड़ है शरीर जैसा एक जड़ है पत्थर जैसा एक मजबूर है एक जीव वैसा ही है समय उसकी अपनी कोई निरपेक्ष सत्ता नहीं है समय एक सापेक्षिक अवधारणा है रिलेटिव कॉन्सेप्ट है उसका समय का कोई निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है ये बात वैज्ञानिकों में सबसे पहले आइंस्टीन ने बताई कि समय एक सापेक्षिक अवधारण है ये बात भले वैज्ञानिकों ने अब बताई 1915 में उनको समझ में आई और उन्हें उस बात पर जो सापेक्षिकता के सबसे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और बाद में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी उन्होंने 10 साल तक उस पर काम किया वो बात एक सदी के करीब हुआ है उस बात को लेकिन हमारे ऋषियों ने ये बात बड़ी स्पष्टता से हजारों साल पहले कही थी अभिनव गुप्त पादाचार्य जी ने तो एक साल पहले जो श्लोक क्या था उसको पढ़ के हमारे आंखें खुल जाते वो कहते हैं समय की कोई भी आतंतिक अस्थि अस्ति नहीं है उसकी हस्ति शिव के सेवा कुछ भी नहीं है उसकी कोई निरपेक्ष सत्ता नहीं है उसकी कोई एब्सोलट एंटिटी नहीं है कि समय एक निरपेक्ष सत्या समय आधीन है ईश्वर के अधीन है एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जिसके अधीन समय चलता है ये बात विज्ञान को समझ में आई क्योंकि सदियों में कोई इतना अंतर्दृष्टि वाला वैज्ञानिक पैदा होता है जैसे आइंस्टीन पैदा हुआ थे जिन्हें बात अंतरदृष्टि से समझ में आई क्योंकि बाद में तो उन्होंने गणितीय विधियों से उसको सिद्ध किया लेकिन इस बात का बोध होना समय का समझ में आना उन्होंने दूरियों के बारे में हम कहते ना हैं नापते हैं हम पर पैमाने ही अगर बदल जाएँ तो दूरियाँ कैसे एक जैसे रह सकते पैमाने ही एप्सोल्यूट नहीं उनका था कि आप दो एक रिजिट रॉड के ऊपर दो बिंदु लगा दो कहते तो ये एक फिट की दूरी है अभी रॉड ही अगर बदल जाए तो आप एक फिट किसको बोलोगे कोई एक फिट एब्सोल्यूट एंटिटी नहीं है एक मीटर कोई एब्सोल्यूट एक सेकंड भी कोई एब्सोल्यूट एंटिटी एक मिनट एक घंटा एक दिन इनकी कोई निरपेक्ष सत्ता नहीं है तभी हमारे पुराणों में लिखा है मनुष्य का एक दिन ब्रह्म ब्रह्मा, ब्रह्मा जी मनुष्य का एक जीवन ब्रह्मा जी की आंख झपकने के बराबर है और ब्रह्मा जी का एक जीवन मतलब ही कुछ है जो ठीक से तो मेरे को तो घटी हाँ विष्णु भगवान की एक घटी तो अब मतलब वही उन्होंने बता दिया था कि समय सापेक्षिक है समय एबसॉल्यूट नहीं अगर हम आज कहते हैं कि चलो यार ये काम जरा दो चार दिन बाद कर लूँगा अभी मेरे को टाइम नहीं है ना लेकिन मच्छरों के तो चार जन्म निकल जाएंगे इतना एक मच्छर पैदा होगा उसके बच्चे पैदा होंगे वो भी मर मरा मर जाएंगे चार दिन बाद तक तो तो हमको ये नहीं समझ आता कि हम उनके लिए तो पूरे एक जीवन काल है मच्छर का दो से तीन दिन में वो ख़त्म हो जाते हैं उनका तो पूरा जीवन काल है और हमारे लिए कहते हैं कि चलो हम चार दिन बाद ये बात कर लेंगे समय निरपेक्ष होता तो सबको जीवन काल का अनुभव ऐसे ही होता है एक जैसा होता लेकिन उनको भी जीवन काल का अनुभव होता है लेकिन समय कितना फर्क है उनको भी लगता है कि मैं तो अभी बच्चा हूँ मच्छर को लगता है अब मैं जवान हो गया अब मैं उड़ सकता हूँ अब अब मैं अंडे देने की स्थिति में हूँ लेकिन ये चीज एक ही दिन में हो जाती है वो तो सुबह से शाम में क्योंकि वो उसके जीवन के लिए उसका समय बहुत तेजी से बीतता है और हमको समय बहुत धीमे बीतता है खासतौर से बचपन का समय पता ही नहीं लगता याद ही नहीं रहता स्मृति नहीं रहती जवानी ऐसे निकलती है हमको पता ही नहीं लगती कि कब निकल गई और बुढ़ापा निकलते नहीं निकलता एक एक दिन बड़ा मुश्किल से कटता है तो समय की अवधारणा एक जैसी थोड़ी ना ये पूरी तरह से सापेक्षिक अवधारणा है समय की समय भी ये सब चीज़ें समझने के पीछे एक उद, उद्देश्य है कि हम ये समझ सकें कि समय और अंतरिक्ष भी परमेश्वर के बनाए हुए हैं क्रिएशन है और वो पत्थर के जड़ जड़ हैं जैसे पत्थर बनाया चंद्रमा बनाया सूरज बनाया जीव बनाया जंतु बनाया वनस्पति बनाए ऐसे ही समय और अंतरिक्ष भी बनाया गया और ये बात वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद सत्य के करीब मतलब वैज्ञानिक भी बेहद सत्य के करीब है क्योंकि वो बताते हैं कि समय और अंतरिक्ष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जैसे हम कहते हैं कि एक पेज इसका इधर पेज नंबर एक इधर पेज नंबर दो हम कह कि तो हम कहते पेज नंबर एक को तर रहें पेज नंबर दो को जला दो संभव नहीं है क्योंकि उस दो के साथ एक भी जल जाएगा जैसे हम पेज नंबर दो को नष्ट करेंगे पेज नंबर एक भी नष्ट हो जाएगा क्योंकि वो एक ही पेज के दो पहलू हैं ऐसे ही समय और अंतरिक्ष हैं जब अंतरिक्ष बना उसी समय उसी क्षण समय भी बहना शुरू हो गया और अगर अंतरिक्ष सिमट जाए तो समय भी थम जाएगा समय और अंतरिक्ष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं आइंस्टीन ने गणित से भी सिद्ध किया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर आप लॉट करो तो एक समय है एक अंतरिक्ष फिर उन गणित बातों में ना भी जाते हुए हम इतना समझ सकते हैं कि समय और अंतरिक्ष की भी कोई विधायक सत्ता नहीं है उनकी कोई एब्सोलिट एंटिटी नहीं सत्ता है लेकिन शिव सत्ता से अलग उनकी कोई सत्ता नहीं जो कुछ शिव सत्ता के अधीन है वो स्वतंत्र सत्ता नहीं हम है हम शिव सत्ता के अधीन हैं एक पत्थर शिव सत्ता के अधीन है क्योंकि हम ही उस क्रम से बंधे हुए हैं एक जीव भी शिव सत्ता के अधीन है एक पेड़ भी शिव सत्ता के अधीन है एक पुल भी शिव सत्ता के अधीन है एक पहाड़ भी शिव सत्ता के अधीन है उसी तरह से समय और अंतरिक्ष भी उसी सत्ता के अधीन है और ये सब चीजें कहने के पीछे क्या उद्देश्य इतना बताने के पीछे क्योंकि जिस समय लिखी गई थी उस समय कुछ बौद्ध दार्शनिकों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था और वो लोग कहते थे कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं भगवान नाम की कोई चीज नहीं परमेश्वर नाम की कोई चीज नहीं जो कुछ है खाली मस्तिष्क है और जो बुद्धि है वही मैं है लेकिन वो बुद्धि को चलाने वाले कोई सत्ता के बारे में वो स्वीकार नहीं करते थे कि कोई बुद्धि को चलाने वाली भी सत्ता हो सकती है बुद्धि के पीछे खड़ी हुई भी कोई सत्ता है जो उस बुद्धि की भी स्वामी है कि मन और बुद्धि की स्वामी है वो बुद्धिता की सीमित हो जाते थे तो इस बात को खंडन करने के लिए उन्होंने इतनी सब बातें लिखी कि इन सबका एक मास्टर है जो समय को अंतरिक्ष को मन को बुद्धि को अहंकार को पत्थर को पेड़ को जीव को जंतु को सबको अपने आंचल में समाये हुए हैं और सबका स्वामी जैसे कि मैं मेरी उंगली का स्वामी हूँ मेरे नाक का कान का आँख का जीवान का मेरे काम का मेरी वाणी का सबका स्वामी हूँ ऐसे ही परमेश्वर शिव इस ब्रह्मांड के हर हर कण कण के वैसे ही स्वामी है और हर रूप में वो अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं जैसे मैं मेरी उंगलियों का मैं एंजॉय करता हूँ किसी उंगलियों से काम लेता हूँ आँखों को एंजॉय करता हूँ आँखों से देखता हूँ कानों से सुनता हूँ जवान से चकता हूँ और इस शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का उपयोग लेकिन इनमें से कोई भी एक अंग भी ऐसा नहीं है जो अपने आप में कुछ उसकी कोई निरपेक्ष सत्ता हूँ मुझसे अलग मुझसे अलग इस उंगली का कोई उपयोग नहीं मुझसे अलग इन आँखों का कोई उपयोग नहीं मुझसे अलग स्थान का कोई उपयोग नहीं क्योंकि इस उपयोग के लिए एक स्वामी का होना जरूरी जो इन सब का स्वामी है और इन सब को अपने अधीन रख के उनसे काम लेता है तो समय भी उसके अधीन है अंतरिक्ष भी उसके अधीन है और संसार की समस्त ब्रह्मांड की रचना उसी के अधीन है और जैसे जैसे हम इस बात को समझते चले जाएंगे जैसे जैसे हमारे बोध में बात अंदर पर को लेट होती टपकती चली जाएगी हृदय तक ये बात हमें ठीक प्रतीत होने लगेगी ये बात हमारे पहले मन को और मस्तिष्क को झंखोरते हुए जाएगी जब समझ में आने लगेगी तो हमें इस बात से प्रेम हो जाएगा हमें कोई सत्य से प्रेम हो जाएगा और यही इमोशनल लेवल के ऊपर हम जी रहे हैं लेकिन जब हम इससे बेहद प्रेम करेंगे जिसको हम बोलते हैं भक्ति जब उसको हदस से ज्यादा प्रेम करेंगे तो वो हो जाता है बोध ये एक अवधारणा नितांत गलत है कि ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के विरोधी है ज्ञान और भक्ति में कोई विरोध नहीं है प्रबलतम प्रेम जब आप अपनी अवधारणाओं को करते हैं परमेश्वर शिव की विश्व रूप में होने की बात को जब आप परम सत्य की तरह स्वीकार करते और उस सत्य को स्वीकारते ही वो मन के साथ धीरे दिर धीरे हृदय में उतरने लगती है लेकिन जब आप उससे बेहद प्रेम करते हैं उस बात से और इस सृष्टि से शिव की तरह प्रेम करते हैं आपके आराध्य के तरह इस सृष्टि से प्रेम करते हैं। तभी वो चीज आपकी नाभि के स्तर तक उतरते हैं। जिसको इंटीट्यू लेवल बोलते हैं या जिसको हम अंतरबोध का स्तर बोलते हैं तभी उस अंतरबोध से वो बात समझ में आती है जो इस दृष्टि से हमको सारा संसार दिखाई देने लगता इसके लिए हमको अपने आप को रिफाइन करना जरूरी हमको रिफाइनमेंट में संसार की दिशा से भाग दौड़ कम करना अपना चिंतन सही दिशा में लेके जाना अपने कर्मों के अंदर इस बात की झलक हो कि हम हमारे जीवन की सीमितता को जानते हैं और इस सीमित जीवन में मिले हुए अवसर को जानते हैं उस चाबी की खोज में जो है उस खोज की महत्ता को समझते हैं अगर हमारे जीवन के सब कर्मों से ये बात झलकती है तो हम अपने जीवन को सार्थकता की ओर ले जा रहे हैं अगर वो खोज अधूरी भी छूट गई तो आगे चल के पूरी हो जाएगी इस बात की पूरी ताक़द है पूरी गारंटी है कि आप इसके बाद उस अधूरी खोज को पूरी कर सकते हो लेकिन अगर हमने खोज शुरू नहीं की तो फिर पूरी होने का को कोई प्रश्न ही नहीं उठता तो आज हमारी जितनी ही बात पूरी करते हैं उसके बाद हम सब लोग जो छोटा सा कार्यक्रम है पाँच दस मिनट का जन्मदिन का परम गुरुदेव की आरती उसके बाद में सब लोग भोजन पर आवानते तो वहाँ चलते हैं